जप जी साहेब इको अंकार सतना था प न जाए किता ना होये आपे आप निरंजन सोए जिनसे व्यापिन पाया मान नानक गाविये गुणी निधान गाविये सुनिए मन रखिये पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाय गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रह समाई गुर ईसर गुर गोरख वर्मा गुर पार्बती माई जे हो जाना आखा नही कहना कथन न जाई नानक कहते हैं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 अनुग्रही तो वो नहीं है तुम हो कि उसने मौका दिया तुमने गरीब को रोटी दी और धन्यवाद भी दो पुराना हिंदुओं का नियम है। जब किसी ब्राह्मण को भिक्षा दो फिर दक्षिणा भी दो ये दक्षिणा क्या है उसने भिक्षा ग्रहण की इसका धन्यवाद है वो ग्रहण न करता तो तुम क्या करते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 तुम्हारा अहंकार नहीं क्योंकि यह मान तो तभी मिलेगा जब तुम्हारा अहंकार मर जाए तब बे बड़े प्रकाशित हुए तब उनमें बुद्धत्व प्रकट हुआ तब उनके घर का अंधेरा मिट गया और दिया चला जिन सेविया तिन पाइया मान नानक कहते हैं उस गुण निधान का भजन करो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 जो उसे समझ में आया है वो कहेगा वो नहीं जो कृष्ण ने कहा है फिर तो ये भी खबर संजय इकट्ठी कर रहा है संजय रिपोर्टर है वो भी अंधे धतराष्ट्र को कह रहा है बहरे सुन रहे हैं अंधों से कह रहे हैं फिर हजारों हजारों साल बीत गए फिर व्याख्याकार है वे व्याख्या रहे हैं। विव्याख्या कर रहे हैं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 उसकी वाणी ही वेद है और तुम सामने आमने बैठकर सुनोगे तो भी बदलाव तो हो ही जाएगी लेकिन कम से कम गुरु वाणी ही नाद है गुरु वाणी ही वेद वह परमात्मा गुरु वाणी में समाया हुआ है गुरु शिव गुरु विष्णु गुरु ही ब्रह्मा वही पार्वती गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम गुरुमुख रहा समाय गुर ईश्वरु गुरु गोरख वर्मा गुरु पार्वती माई जेहट जाना आखा ना कहना कथन न जाए जिन्होंने अपनी आंख से देखा है उस परमात्मा को वे भी उसे ठीक से नहीं कह पाते पूरा नहीं कह पाते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 लेकिन ध्यान रखना जो घर बारे आप चले हमारे संग आज इतना है